सायकालीन इस यज्ञ के कार्यक्रम में पर्वकारिणी सभा के माननीय श्री मंत्री मनी जी इतिहास के मरमज विद्वान आय श्री विज्ञासू जी, जी। समुपस्थित आर्यभद्र पुरूषो पूजनिया मातृशक्ति आचार्य मानभाव प्रिय ब्रह्मचारी, हमारा प्रसंग चल रहा था ऋषि दयानंद जी के समय में जिस समय वो कार्य क्षेत्र में जगह जगह उन्होंने अपने उद्देश्य का अपने वेदों का प्रचार किया और वो लगातार उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जैसे विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी वैसे अनुयायियों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी तो उनकी इस असाधारण प्रतिभा से और उनके इन असाधारण वेद प्रचार से विशेष रूप से वेदों के ऊपर आक्षेप किए जाने लगे उनके वेद वेदभाष पर आक्षेप किए जाने लगे उनके व्याख्यानों पर आक्षेप किए जाने लगे और उसका आधार मैं सोचता हूं कि ऋषि दयान जी से पूर्व जो वेद वेदभाषकार हुए हैं उन्होंने इस तरह की दूषित प्रवृत्ति से वेद मंत्रों की व्याख्याएं की और उन भाषकारों के व्याख्याओं से पाश्चात्य भाषकारों को तो अवसर मिल गया हर आदमी जब दूसरे से बात करता है या दूसरे से कोई काम उसका निकालता है या दूसरे से कोई काम निकालना चाहता है तो सबसे पहले इसकी कमजोरी पकड़ लेता है तो वो के वही आक्षेप ऋषि दैनन्द जी को के ऊपर किए गए कि वेदों में अनेक मंत्र ऐसे हैं कि जहां पर इन जड़ पदार्थों की पूजा का विधान है तो ऋषि दयानंद जी ने इन आक्षेपों का बहुत जोरदार उत्तर दिया और कहा कि वेद का एक मंत्र भी आप ऐसा नहीं दिखला सकते कि जहां पर जड़ ईश पूजा का ईश्वर के स्थान पे विधान हो ईश्वर के स्थान में जड़ पूजा का जहां विधान किया गया हो ऐसा एक भी वेद मंत्र आप लोग नहीं दिखा सकते तो इस अकाट तर्क से विद्वानों ने वेदों की बड़ी छानबीन की वेदों पर भाष लिखे गए और ऋषि नारायण जी की इच्छा तो ये थी कि जब मेरा ये चारों वेदों का भाष पूरा हो जाएगा तो जगत में सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा और लोगों के वेदों के संबंध में जो भ्रांतियां हैं जो भ्रम है जो वेदों के संबंध में अनर्गल आक्षेप है वो सबके सब इन चार वेदों के भाष से दूर हो जाएंगे लेकिन यह संभव नहीं हो सका षड्यंत्र जोधपुर में स्वामी जी महाराज की हत्या कर दी गई अगर वो जीवित रहते तो निश्चित ही आज वेदों के संबंध में जो भ्रांतियां जो बहम और जो संदेह उठ उठ रहे हैं वो शायद नहीं उठते इतने नहीं उठते जितने कि आज उठते हैं तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाता हुआ स्वामी जी आगे कहते हैं कि देखो मनु मनुस्मृति में जो श्लोकों का वर्णन हुआ है तो मनु जी ने भी इस बात की साक्षी दी है कि वेदों में ईश्वर की पूजा तो है और वेदों में ईश्वर के बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाते हैं कि जिनसे सामान्य पाठक को भ्रांति हो जाती है संदेह खड़ा हो जाता है कि अग्नि अब अग्नि का मतलब वो समझते भौतिक अग्नि वायु वायु का मतलब ये जो हमारे चारों ओर है जिससे हम जीवित रहते हैं तो इस तरह से वेदों के मंत्रों के अंदर नाम देख करके उन्होंने कल्पना कर ली कि वेद मानने वाले या आर्य लोग ईश्वर की पूजा तो जानते नहीं थे ईश्वर के संबंध में उनका दृष्टिकोण गलत था ईश्वर कैसा है उनका कोई विचार इस संबंध नहीं था और ईश्वर के स्थान पर वो ये अग्नि वायु जड़ आदि की पूजा करके अपना काम चलाते थे तो इसी संबंध में स्वामी जी आगे कहते हैं कि वही ऐसा नहीं है स्वामी जी दो श्लोक मनु जी के देते हैं और कहते हैं कि अग्नि इंद्र वायु ये सब ईश्वर के ही नाम है इसलिए अनेक देवताओं का वाद बिल्कुल संभव नहीं है अग्नि और इंद्र और वायु और जो भी सूर्य आदि जिस जिस तरह के वेद मंत्रों में और ऐसे ये नाम आए हैं इन नामों का उल्लेख हुआ है उन नामों से ईश्वर की पूजा का विधान नहीं निकाला जा सकता है और जहां जहां ऐसे नाम आए हैं वहां पर दो बातें हैं और उन दो बातों का उत्तर सत्यात प्रकाश में स्वामी जी ने प्रथम समोल्लास में दे दिया कि जहां पर उत्पत्ति लिखी गई हो वहां पर इनको जड़ पदार्थ जानना चाहिए जहां पर सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण चल रहा है कहीं आदित्य आ गया कहीं अग्नि आ गया तो वहां पर यह समझना चाहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकरण चल रहा है इस कारण से ये ईश्वर के नाम नहीं है लेकिन जहां पर उपासना की बात चल रही हो ध्यान की बात चल रही हो कुछ विशेषण उस पदार्थ के साथ में लगाए जा रहे हो तो इन स्थितियों में अग्नि वायु आदि जो नाम है वो वहां पर जड़ पदार्थों के सिद्ध नहीं होते उनसे उनका कोई तालमेल नहीं बैठता है तालमेल बैठता है तो जो प्रकरण चल रहा है उससे उन मंत्रों के शब्दों का संगतीकरण हो जाता है तो इस संबंध में मनु जी कर, मनु जी कहते हैं क्या है प्रशासितारम सर्वेशा अणीयांसम अणोरपी रुक्माभम स्वप्नधि गम्यम विद्या तम पुरुषम परम कहते हैं प्रशासितारम वो ईश्वर सबको शिक्षा देने वाला है सबको शिक्षा देता है और कहते हैं सर्वे और सभी पदार्थों में सभी जड़ चेतन पदार्थों में अनियांसम अनोरपी सूक्ष्म से सूक्ष्म वो ईश्वर यहां पर कहा गया है यानी सभी पदार्थों से जो सूक्ष्म हो सकता है उस सूक्ष्म को यहां पर ईश्वर कहा गया है तो कहते हैं कि जो सबको उपदेश करने वाला है जो सबको शिक्षा देने वाला है उसको यहां पर सभी पदार्थों में सूक्ष्म कहा गया अर्थात वो सूक्ष्म बुद्धि से प्राप्त होता है सात्विक बुद्धि से प्राप्त होता है और आगे कहते हैं रुकमाभम स्वप्नधिगम्यम रुक्माभम वो प्रकाश स्वरूप है वो वो ज्ञान स्वरूप है ज्ञान से उसका साक्षात्कार होता है उसके लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है और तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ईश्वर के गुणों का अनुभव करता है और कहते हैं स्वप्नधि गम्यम कैसे उसका साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं तो कहते हैं स्वप्न स्वप्न का अर्थ है यहाँ पर समाधि धी कहते हैं बुद्धि को यानी समाधि बुद्धि से गम्यम वो प्राप्त करने योग गए यानी जब ईश्वर का हम ध्यान करने बैठते हैं तो एक प्रकार से हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं और एकाग्र चित्त से जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं ईश्वर के बारे में सोचते हैं ईश्वर के गुणों के बारे में चिंतन करते हैं तो उस समय वो स्वप्निधिगम्यम है वो उस समय समाधिष्ट बुद्धि है तो कहते हैं कि वो रुकमाभम स्व स्वरूप है और स्वप्न दिगम समाधि बुद्धि से उसको जाना जा सकता है और कहते हैं विद्यातम तम पुरुषम परम विद्यातम पुरुषम परम उस परम उस परम पुरुष को जानो यानी वो जो ऐसा ईश्वर है जो ऊपर कहा गया है इंद्रम मित्रम वर्णम अग्निम सदैव अग्नि सदा दित्यस ऐसे ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए फिर आग, आगे कहते हैं एतम अग्निम बदंते के मनु जी कहते हैं कि जब मैं ये मनुस्मृति की रचना कर रहा था तो अनेक तरह के ईश्वर के संबंध में लोगों की धारणाएं थी लेकिन वो जितनी भी धारणाएं रही हो, वो ईश्वर के निराकार के संबंध में ही धारणा थी तो कहते हैं कि एतम अग्निम के कहते एतम अग्निम एके बदनती कुछ इसको अग्नि शब्द से याद करते हैं यानी उस ईश्वर को अग्नि शब्द से याद करते हैं क्योंकि अग्नि का अर्थ केवल भौतिक अग्नि ही नहीं हो सकता वेदों में उपमा अलंकार आता है तो उपमा अलंकार के माध्यम से जड़ पदार्थों की और चेतन पदार्थों की थोड़ी सी समानता दिखा करके का अर्थ किया जाता है जैसे अग्नि जड़ पदार्थ है ईश्वर चेतन पदार्थ है तो अग्नि के कुछ गुण दिखा करके जैसे अग्नि से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है प्रकाश प्राप्त होता है गर्मी मिलती है वो रास्ता हमें दिखाती है अंधेरे में हम उसका सहारा लेते हैं तो कहते हैं ये यही गुण ईश्वर में भी हैं कि ईश्वर की सनिधि में ईश्वर की सामिपता से हमें अपने श्रेष्ठ मार्ग की पहचान हो जाती है हमें कौन सा मार्ग चलना चाहिए कौन सा मार्ग मेरे लिए ठीक है संसार में तो हजारों मार्ग हैं हजारों रास्ते हैं मेरा रास्ता क्या है बुराई के रास्ते भी बहुत सारे होते हैं अच्छाई के रास्ते भी बहुत सारे होते हैं तो मेरा मार्ग क्या है तो ऐसे सही सही मार्गों की पहचान वो ईश्वर कराता है इसलिए उसका नाम भी अग्नि है और कहते हैं एकम अग्नि बदनते के एकम मनुमने प्रजापति और कुछ इसको कहते हैं मनु यानी जो मनुस्मृति का जो लेखक है उसका नाम तो मनु है ही लेकिन मनु ईश्वर का भी नाम है जो मननशील है जो विज्ञान स्वरूप है इसलिए उसका नाम मनु है यहाँ पर तो कहते हैं कि कुछ दूसरे लोग इस ईश्वर को मनु नाम से पुकारते हैं और कहते हैं अन्य प्रजापति और कुछ ऐसे भी हैं जो इसको प्रजायापतिम प्रजा का पति प्रजापति पुकारते हैं, जो प्रजा का स्वामी है संपूर्ण ब्रह्मांड का जो स्वामी है जो हमारी व्यवस्था करता है और कहते हैं इंद्रमेकम एकम अपरे और कुछ ऐसे भी हैं जो इसको इंद्र नाम से पुकारते हैं, और अपरे प्राणम कुछ ऐसे भी हैं जो इसको प्राण नाम से पुकारते हैं, जो संपूर्ण जगत को अपने बस में रखता है जो संपूर्ण जीवन का मूल है जो संपूर्ण ऊर्जा का जो आधार है संपूर्ण शक्ति का जो आधार है वो प्राण शक्ति है तो ईश्वर भी हमारा प्राण है क्योंकि सब जगत के जीवन को श्वास प्रश्वास सब जगत के जीवन को ऊर्जा वही ईश्वरी दे रहा है तो कहते हैं अपरे इंद्रम अपरे प्राणम कुछ दूसरे उसको प्राण कहते हैं और अपरे ब्रह्म और कुछ उसको ब्रह्म कहते हैं जो नित्य है तो इन दोनों श्लोकों में और ऊपर के जो दो मंत्र दिए हुए हैं इन मंत्रों से ये स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेदों में जड़ पूजा का प्रकृति पूजा का या प्राकृतिक पदार्थों के पूजा का कहीं भी वर्णन नहीं है और है तो उसका वो प्रसंग अलग है जैसे आप शांति कर्ण के मंत्र देखिए सन्नो वायु ऐसे मंत्र आ जाते हैं अब वायु हमारा कल्याण करे अब वायु वहां ईश्वर का नाम नहीं है उस प्रसंग में वहां वायु का अर्थ भौतिक वायु तो ऐसे वायु है और जड़ पदार्थ हैं बहुत सारे जड़ पदार्थ हैं नदियां हैं पहाड़ हैं चंद्र है सूर्य है ये सब हमारा कल्याण करे तो वहां पर सूर्य चंद्र पर्वत नदियां हमारे लिए कल्याणकारी हों ये हमारे लिए मीठी हो ये हमारे लिए सुख से चलें, तो इन प्रसंगों में वहां पर ईश्वर पर अर्थ नहीं है वहां पर अर्थ भौतिक है यानी प्राकृतिक शक्तियों से हम कैसे सत्कार ले जिससे कि हमारे अनुकूल बन जाए और इसके इसके आगे कहते हैं परिच्छेद प्रकार विकार इत्यादि संबंध से एक ही आत्मा के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं परिच्छेद का मतलब है यथार्थ निर्धारण करना यथार्थ निर्धारण संबंध यानी ईश्वर का जो संबंध है वाचवाचक ओम का जो ईश्वर के साथ जो संबंध है वो परिच्छेद है यथार्थ है वो वो झूठा नहीं है जीवात्माओं के साथ जो संबंध है ईश्वर के वो नित्य संबंध है वो मिथ्या संबंध नहीं है राजा प्रजा का जैसे संबंध है वैसे ईश्वर राजा है और हम उसकी प्रजा है गुरु शिष्य का संबंध है आचार्य शिष्य का संबंध है माता पुत्र का संबंध है ऐसे बहुत सारे संबंध है तो कहते हैं कि ये परिच्छेद प्रकार विकार तो अनेक प्रकार संबंधों से और विकार संबंधों से यानी ईश्वर जो है वो किसी भी विकार से युक्त नहीं है उसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं है प्रकृति का कोई भी विकार उसमें नहीं है वो निर्विकार है यद्यपि निर्विकार जीवात्मा भी है लेकिन यहां पर ईश्वर का प्रकरण चल रहा है तो ईश्वर यहां पर निर्विकार है प्रकृति का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता जबकि हमारे ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ जाता है हम प्रभावित हो जाते हैं तरह तरह के आकर्षणों से तरह तरह की वस्तुओं से तरह तरह के व्यक्तियों से उनकी पदवियों से उपाधियों से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा संबंध जो है वो प्रकृति से नहीं हो पा रहा क्योंकि मूल में हमारे अज्ञान इतना गहरा बैठा हुआ है कि वो जल्दी निकालते हुए भी नहीं निकल रहा तो जीवात्मा जो है प्रकृति से बहुत सारे संबंध अज्ञानता पूर्वक बना लेता है लेकिन ईश्वर के संबंध में यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो प्रकार विकार जो संबंध है इत्यादि संबंध से एक ही आत्मा के भिन्न भिन्न नाम है तो एक ही परमात्मा के उसके गुणों के कारण से उसके कर्मों कारण से स्वभाव के कारण से उसके अलग अलग तरह तरह के नाम हैं। तो इन नामों से हमें यह भ्रांति नहीं पाल लेनी चाहिए कि जो कहीं सूर्य आत्मा आ गया है तो इसका मतलब सूर्य का मतलब है कि बस ये सूर्य जो दिखता है हमें यही हमारा भगवान है इसी को हम मानना शुरू कर दे और मानते भी बहुत सारे लोग सूर्य को भगवान मान लेते हैं चंद्रमा देखने लग गया चंद्रमा को भगवान मान लेते हैं तो वेदों में जहां इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो वहां जल्दी नहीं करनी चाहिए अर्थ करने की वहां रुकना चाहिए विचार करना चाहिए और आगे कहते हैं कोई कोई कहते हैं कि वेदों में विभक्त कथा भी हुई है किन्ही किन्हीं की ऐसी धारणा है कि आप कहते हो कि वेद ईश्वर की वाणी है कहाँ ईश्वर की वाणी थाएं दी हुई है उसमें किसी पंडित ने आकर के स्वामी दयान जी को कहा था कि सामवेद में उल्लू की कहानी है ऐसा सुनने में आता है कि सामवेद में उल्लू कहानी है तो स्वामी जी के पास सामवेद रखा हुआ था तो कहो दिखाओ वो मंत्र दिखाओ जिसमें उल्लू की कहानी है अब उसने सामवेद कहाँ दर्शन किए थे बस किसी ने सुना दिया होगा कि स्वामी जी से तू ऐसे से बोल देना आके बोल दिया उसने कौन सा वेदों का मंथन किया था तो वेदों के संबंध में लोग गलत गलत गलत धारणाएं लोग बनाए हुए थे अभी भी बनी है अथर्वेद में जादू टोना अभी भी लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि जादू टोने में अथर्वेद के मंत्र काम आते हैं तो फिर डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार ने ये पुस्तक लिखी की अथर्वेद में जादू टोना नहीं है और सिद्ध किया हुआ डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार जी ने तो इस तरह की धारणा के बारे में कहते हैं कि वेदों में बड़ी विवाद कथा है है तो वो तो नहीं यहाँ पर आया लेकिन स्वामी जी एक मंत्र का उदाहरण देते हैं फिर इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ माता चते, माता चते पिता चते ये इसका पूरा मंत्र है माता चते पिता चते अग्रम वृक्ष रोता रो प्रतिलामिति ते पिता गभे मुस्टिमता असयत तो कहते हैं कि इस वचन पर यानी इस वेद मंत्र पर महिधर ने इसका भाष किया और बड़ा ही भिवत्स रस उत्पन्न कर दिया भीवत्स का मतलब ऋग्वेद आदि भाष भूमिका में इस मंत्र का अर्थ दिया हुआ है भाष करण संका का समाधान विषय तो स्वामी जी ने महीधर का संस्कृत में जो भाष है उसका मंत्र का वो मंत्र और अर्थ दोनों दिए और, और इतना गंदा अर्थ किया है महीधर ने कि हम यहां उसको पढ़ नहीं सकते इतना गंदा अर्थ किया तो कहते हैं कि वहां पर शब्द तो था भगे नहीं जो गबे था गबे था अब गबे के स्थान पर भगे कर दिया गबे के स्थान पर भगे कर दिया तो कहते हैं गभे का मतलब गभे का मतलब स्वामी जी कहते हैं कि मुस्टि मु, आगे आए ना मुस्टी मता मुस्टिता मतंग सैयद कि जब राजा मुस्टि अपनी मुट्ठी में क्या करता है लोगों का जो पैसा है कर के रूप में वो इकट्ठा करता है तो यहाँ पर गर्भ का अर्थ है कि मुष्टि रूपी गर्भ में राजा अपनी प्रजा से कर लेता है और वहां उसने क्या अर्थ कर दिया भगे अर्थ कर दिया और भाग का अर्थ उसने बहुत गंदा अर्थ किया है वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं बहुत गंदा अर्थ किया है तो स्वामी जी कहते हैं कि माता चते पिता चते इस वचन पर महिदर ने भास कर बड़ा ही विवस्त्र उत्पन्न किया है गभे के स्थान पर वर्ण विपर्यास करके भगे शब्द निकाला है तो बर्ण विपर्यास क्या होता है गब है गा के स्थान पर भा कर दो आदत वर्ण विपर्यस् आदि का आदि का वर्ण अंत में रख दो और अंत का वर्ण आदि में रख दो तो इन भाष्यकारों ने इस तरह से वेदों में कहीं कहीं वर्ण विप्रयास करके और ऐसे ऐसे गंदे अर्थ कर दिए है तो स्वामी जी का यहां पर तात्पर्य ये है कि वेदों में जो मंत्र आए हैं उनका कहीं भी प्रकृति पूजा में उल्लेख नहीं किया गया है ना उनका विधान है इसलिए ऐसे ऐसे शब्दों का वर्णन ईश्वर के संबंध में ही उनको मानना चाहिए ईश्वर की उपासना में उनको मानना चाहिए ये यहां पे कहा शांति बात ओ दौ शांतिरिक्ष शाति पृथिवी शांतिराप शांतिषधया शांति वनस्पत शांतिर्विश् देव शांतिर्ब्रह शाति सर्व शांति शांतिरव शांति साम शांति रे दे ओम शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको सा नमस्कार